ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं चतुर्थ अधिकरण के दो वर्णकों में से प्रथम वर्णक का विचार हो चुका है द्वितीय वर्णक के पूर्व पक्ष की चर्चा हम लोग कर रहे हैं द्वितीय वर्णक का पूर्वपक्ष प्रारंभ होता है अत्र अपरे प्रत्यवतिषंते यहां से वृत्ति हैं पूर्वपक्षी वे कहते हैं ब्रह्म प्रत्यक्षारी प्रमाणों का अविषय होने से ज्ञात होगा वेद से ही लेकिन कोई भी शब्द वेद कार्यान्वित तो सिद्ध वस्तु का ही ज्ञापक होता है या तो कार्य और सिद्ध वस्तु का ज्ञापक बनेगा तो स्वतंत्र सिद्ध वस्तु का नहीं कार्यान्वित सिद्ध वस्तु का तो ब्रह्म उपनिषदात्मक शास्त्र ज्ञापन करेगा ब्रह्म रूप सिद्ध वस्तु का लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं कार्य कार्यन्वित रूपेण ब्रह्म का ज्ञापन उपनिषदात्मक शास्त्र करेगा ये जिनका मानना है वृत्तिकार का वे हैं पूर्व पक्षी उन्होंने अपना मत अथापि शास्त्र इत्यादि से बताया जो छसठ नंबर पृष्ठ पे है यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म तथापि से लेकर के हम लोग प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनवात्म यहां तक जो वृत्तिकार ने अपना मत बताया उसे देख चुके हैं आगे उनकी जो मान्यता है कार्यान्वित तो सिद्ध अर्थ में पद की शक्ति रहेगी शास्त्र कार्य तथा कार्यान्वित तो सिद्ध वस्तु का ही ज्ञापक होगा इस अपना अपने मत को शबर शाब, शाब, स्वामी तथा जयमिनी रूप जो वृद्ध हैं शिष्ट हैं उनके वचनों से प्रमाणित कर रहे हैं कह रहे हैं कि जो हमारी मान्यता है उस मान्यता का समर्थन करने वाले शबर स्वामी जी के वचन तथा जयमिनी जी जयसे शिष्ट पुरुष के वचन विद्यमान है उस दृष्टि से तथा ही शास्त्र तात्पर्य विदह आहु यह वाक्य लिखा है वृत्तिकार की ओर से भर्षकर भगवान ने और शबर स्वामी जी का वाक्य दो वाक्य बताए शबर स्वामी जी के पहला वाक्य है दृष्टो ही तस्थ कर्मावबोधन ये शाबर भाष्य का वाक्य है वेद का कर्माव काबोध यह दृष्ट प्रयोजन है और चोदना लक्षण अर्थो धर्म यह जो पानीनी जी का सूत्र जयमिनी जी का सूत्र है इस सूत्र पर जो शबर स्वामी जी का भाष्य है उसमें धर्म के ज्ञापक वेद वाक्य को चोदना शब्द से कहा गया और वो चोदना पदार्थ बताते हुए शबर स्वामी जी ने कहा कि क्रियाया प्रवर्तक वचनम इति यानी चोदना इस शब्द से क्रिया के प्रवर्तक वाक्य को कहा जाता है यानी विधि वाक्य को कहा जाता है और उसके द्वारा प्रतिपादित अर्थ धर्म है यानी क्रियारूप धर्म है ये एक प्रकार से शबर स्वामी जी कह रहे हैं तो कार्य परख ही वेद होता है यह शबर स्वामी जी के इन दो वचनों से निश्चित हुआ और वृत्तिकार का भी मानना यही है कि वेद कार्यपरक होगा और कार्यान्वित तो कार्य के द्वारा अपेक्षित तो सिद्ध वस्तु को भी बताएगा कार्यशेषतया ये का मानना है उस अर्थ में शबर स्वामी जी का वाक्य भी एक प्रकार से प्रमाण हुआ अब जयमिनी जी के वाक्य को बता रहे हैं तस्य तस्म इत्यादि से इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार स्वामी आह इति तो शबर स्वामी जी के वचन को प्रमाण के रूप में बता करके जयमिनी जी की अपनी मान्यता में सम्मति बता रहे हैं वृत्तिकार्ञापक ज्ञानम ज्या, उपदेश इत्यादि वाक्यों से तो तस्य तस्म उपदेश ये जयमिनी जी का ही सूत्र वाक्य है इससे यह बताया गया ज्ञानम शब्द अनेन इति ज्ञानम ऐसे करण अर्थ में व्युत्पत्ति करते हैं तो ज्ञान का साधन इस अर्थ में ज्ञान शब्द है ज्ञान का साधन होता है प्रमाण ज्ञापक तो ज्ञान का अर्थ है ज्ञापक और तस्य इस नाम से ग्रहण करना ग्रहणकना अथा, तो अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्रस्थ धर्म पदार्थ को तो तस्य यानी धर्मस्य ज्ञानम यानी ज्ञापक तो जो ज्ञापक वचन है वो कौन है तो कहते उपदेश तो वो है धर्म का ज्ञापक वेदवाक्य उसे कहा जाता है विधि विधि वाक्य धर्म तो है कार्य रूप और कार्य रूप धर्म का अनुष्ठेय धर्म का प्रयत्न निष्पाद्य धर्म का जो यथार्थ बोध कराने वाला शास्त्र वचन है उसे उपदेश कहते हैं वो है विधिवाक्य इसलिए तस्य तस्म उपदेश इतने का अर्थ निकला धर्म विधिवाक्य प्रतिपाद्य है धर्म में प्रमाण विधिवाक्य है ये कहते हैं टीकाकार इस सूत्र वाक्य का अर्थ करते हुए कि तस्य यानी धर्मस्य से ज्ञान का अर्थ कर दिया उपदेश शब्द का अर्थ करते हैं अपौरुषेय विधिवाक्यम वो उपदेश है तो धर्म का ज्ञापक जो अपरुषेय यानी वेद वचन वो उपदेश कहलाता है तस् धर्म अव्यतिरेका तो तो तस् धर्मेण अव्यतिरेका ये आगे हैं एक तस्य ज्ञानम उपदेश इतना ही सूत्र नहीं है आगे डैश लगा है ना और भी हैं अव्यतिरेका ऐसे तो तस्य तद अव्यतिरेकात ऐसा सूत्र वो रहेगा अन्य पद इस सूत्र का और उसका अर्थ किया हाँ तो तमेण अव्यतिरेका तो यानी विधि वाक्यार्थस्य जो विधि वाक्यार्थ हैं वह धर्म से अभिन्न हैं वाक्यार्थ को ही धर्म कहा जाता है तो वाक्यार्थ कोई अलग हो और धर्म कोई अलग हो ऐसा नहीं अव्यतिका होता अभेद अभेदी धर्म नरे विधिवाको या धर्म धर्मको आगे क्रियार्थेन सामनाय ये भी जयमिनी जी का सूत्र है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार पदा कार्यान्वितार्थे शक्ति इत्यत्र सूत्र पठति। पदों की शक्ति स्वतंत्र सिद्ध अर्थ में नहीं होगी अपितु कार्यान्वित अर्थ को ही पद बताएंगे पदार्थ वही होगा जो कार्यान्वित वस्तु है कार्य अनावित किसी भी वस्तु का ज्ञापक कोई पद नहीं होगा इस अर्थ में प्रमाण के रूप में जयमिनी जी का सूत्र बताते हैं वृत्तिकार तद भूता क्रियार्थेन क्रियार्थे तदूता नाम इसमें तत्शब का अर्थ है तत्र तत्र यानी वेदे और भूत शब्द का अर्थ है सिद्ध पदार्थ के वाचक शब्द भूत शब्द से लेना सिद्ध अर्थ निष्ठ शब्द पद और उनका क्रिया न इसमें समामनाय सममनाय शब्द का अर्थ है उच्चारण सहोच्चारण सात उच्चारण ना शब्दे धातु से आंगुपसर्ग तथा समुपसर्ग पूर्वक बन जाता है सममनायह शब्द तो अर्थ निकलता है सहोच्चारण किसके साथ उच्चारण सहोचारण तो कहते क्रियार्थेना क्रियाार्थेना का अर्थ है क्रिया परक जो लिंगादि प्रत्यांत शब्द हैं उनके साथ यानी विधि वाक्य के साथ लिंगादि होते हैं विधि रूप अर्थ के पक प्रत्यय तो क्रियाार्थ है ना यानी क्रिया है अर्थ जिन पदों का उन पदों को कहा जाएगा क्रियार्थ गौरी समास करते हैं तो मतलब क्रिया के वाचक शब्दों के साथ क्रिया पदों के साथ हाँ हाँ प्रवर्तक निवर्तक जो शब्द है उनके साथ उच्चारण करें कर्तव्य ऐसा ऊपर से अध्यार करना कि तद भूता नाम क्रियाार्थे न समानायक ऊपर से करना कि कर्तव्य वेद में जो शिद्ध परक पद प्रयोग है सिद्ध वस्तु के ज्ञापक पदों का जिन पदों का प्रयोग है उनका क्रिया के वाचक शब्द के साथ उच्चारण करें यह इस सूत्र का अर्थ है का मतलब स्वतंत्र सिद्ध पदार्थ को कोई भी पद नहीं बताएगा वो क्रियान्वित सिद्ध पदार्थ को ही बताएगा ऐसा ये सूत्र कह रहा है भूत शब्द से लेना सिद्ध अर्थ के ज्ञापक पद लेकिन वह स्वतंत्र सिद्ध अर्थ को नहीं बताएंगे क्रिया अर्थ है न सह उच्चारण तो क्रिया के वाचक पदों के साथ ही उनका उच्चारण होगा का मतलब विधि वाक्य के साथ अनवित सिद्ध अर्थ को ही बताएगा शब्द स्वतंत्र सिद्ध अर्थ को नहीं इस अर्थ का ज्ञापक जयमिनी जी का यह सूत्र है इसी प्रकार का अर्थ टीकाकार इस सूत्र का कर रहे हैं टीका को देखिए सूत्रस्थ तत्शब्द का अर्थ कर दिया टीकाकार ने तत्र और तत्र का अर्थ हुआ वेदे भूतानाम सिद्धार्थ निष्ठान पदा नाम क्रियार्थे नाम शब्द का अर्थ हुआ सिद्धार्थ निष्ठान पदा सिद्ध अर्थ के ज्ञापक जो पद है उन्हें कहा जाएगा सिद्धार्थनिष्ठ पद उनका वेद में स्वतंत्र उच्चारण नहीं समझना अपितु न यानि क्रियावाचिना लिंगादि पदे न समामना और समामनाय शब्द का अर्थ करते सहोच्चारणम कर्तव्यम पद का अध्यय है तो जयमिनी जी कहते हैं जो सिद्ध वस्तु परक पद वेद में दिख रहे हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से सिद्ध वस्तु का ज्ञापक नहीं समझना अपितु क्रिया के वाचक पदों के साथ उनका उच्चारण करके जिस क्रिया के वाचक पद के साथ उनका उच्चारण हो रहा है उस क्रिया के साथ अनवित सिद्ध अर्थ का वाचक समझना भूत को यानी सिद्ध परक शब्दों को स्वतंत्र सिद्ध अर्थ का नहीं ये जयमिनी जी कह रहे हैं और एक वाक्य है टीका में पदार्थ ज्ञान से वाक्याप कार्यधि निमित्तवाद ऐसा क्यों सिद्ध सिद्धपरक शब्द का कार्यवाची लिंगादि पदों के साथ ही उच्चारण क्यों करना है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए टीकाकार ने कहा कि पदार्थ ज्ञान से वाक्याप कार्यधि पदार्थ वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम ऐसा एक नियम है और वाक्यार्थ होता है कार्य कर्तव्य पदार्थ क्रिया अनुष्ठेय वस्तु वो वाक्यार्थ है और वाक्यार्थ हुआ कार्य यदि तो उस कार्यधि यानी कार्य का ज्ञान वो हुआ वाक्यार्थ ज्ञान और उसका निमित्त है यानी कारण है पदार्थ ज्ञान तो पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का कारण होता है तो वाक्यार्थ यदि कार्य ही है तो वाक्यार्थ ज्ञान का साधन पदार्थ ज्ञान होगा तो वो जो सिद्ध पदार्थ होगा वह कार्य रूप वाक्यार्थ के साथ अन्वित होगा तब तो माना जाएगा वाक्य में उस पद का प्रयोग सार्थक है नहीं तो कार्य अन्वित पदार्थ को बताने वाले स्वतंत्र सिद्ध वस्तु को बताने वाले पद का कोई प्रयोग सार्थक नहीं होगा अप्रयोजन होगा उसका कोई व्यर्थ प्रयोग होगा सफल प्रयोग नहीं माना जाएगा तो इसलिए पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का साधन होने से सिद्ध वस्तु रूप पदार्थ का ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञान उपयोगी बने ऐसे ही सिद्ध वस्तु का ज्ञापन वह भूत सिद्ध पद करेगा, तो वस्तु को बताएगा यह यहां पर कहा गया। अब शब्दार्थ बता करके भावार्थ बता रहे हैं। कार्य कार्यान्वितार्थे शक्ता पदानि कार्यवाची सह पदे ना कार्य एवं बोधयन्ति इति भाव इस सूत्र का भाव यानी अभिप्राय तात्पर्य ये है कि कार्यान्वितार्थे शक्तानी पदानी कार्यान्वित अर्थ में शक्ति हैं जिन पदों की ऐसे पद कार्यवाची जो लिंगादि पद हैं उनके साथ मिलकर के पदार्थ स्मृति द्वारा अपना जो अर्थ है उसका स्मृति यानी ज्ञान करा करके कार्य रूप वाक्य अर्थ का ही ज्ञापन करते हैं कार्यान्वित पदार्थ के बोधक पद अपने अर्थ के स्मृति द्वारा कार्य रूप वाक्य अर्थ को बताते हैं ये आ, इत्यादि सूत्र का अर्थ निकलेगा तदूताना क्रियार्थेन सामनाय ये केवल सत्यम ज्ञानम अंत ब्रह्म इदि वाक्य उपासना से अन अन्वित सत्याधि रूप ब्रह्म को मात्र नहीं बताएंगे अपितु उपास्य रूप से सत्याधि स्वरूप ब्रह्म को बता रहे हैं उपा... हाँ, हाँ हाँ ये कहेंगे हाँ ये उनका कहना है कार्यान्वित सत्यादि हा सत्यम ज्ञानम इत्यादि पद कार्यान्वित ब्रह्म के ज्ञापक होंगे कार्य है उपासना और उसके साथ अन्वित यानी संबंधित हुआ ब्रह्म है उपास्य के रूप में प्रतीयमान ब्रह्म नहीं तो फलितम आहो तो इस प्रकार ये शबर स्वामी का वाक्य तथा जयमिनी जी का वाक्य कार्यान्वित सिद्ध वस्तु में ही पदों की शक्ति होगी इस अर्थ में प्रमाण के रूप में बता करके अब जो तात्पर्य निकला फलितार्थ निकला अच्छा हाँ एक एक सूत्र और है जयमिनी जी का ही आमना क्रियार तो आमनाथवाद जैमिनी सूत्र भी क्रिया ही वाक्यार्थ ज्ञान में, वाक्यार में उपयोगी अर्थ का ही ज्ञापन बाकी पद करेंगे इस अर्थ में प्रमाण यह आमना से क्रिया यह वचन भी होगा अब अतः पुरुषम इत्यादि का अवतरण है फलितम आह तो जो तात्पर्य निकला उसे आगे कह रहे हैं वृत्तिकार अतः पुरुषम क्वचित विषय विशेष प्रवर्त कुात शास्त्रम। जब शास्त्र का प्रयोजन प्रवृत्ति-निवृत्ति ही प्रवृत्तिवृत्तिश्चित हुआ पूर्व में बताया प्रवृत्ति-निवृत्ति ही शास्त्र का प्रयोजन है प्रवृत्ति-निवृत्ति प्रवृत्तिवृत्ति प्रयोजनवात्म और इसी बात को शबर स्वामी तथा जयमुनी जी के वचनों से प्रमाणित किया तो इसलिए ये तात्पर्य निकला कि वही शास्त्र अर्थवत यानी सफल है शास्त्रम अर्थवत् भवती यानि शास्त्रम सफलम भवती कौन सा शास्त्र कि पुरुषम क्वचित विषय विशे विशेष प्रवर्तयत, तो जो उपाधे रूप अर्थ है धर्म तो क्वचित विषय विशे विशेष शब्द से लेना उपाधे धर्म रूपे विषय विशे विशेष जो स्वर्ग आदि सुख का हेतुभूत विषय यानी साधन विशेष है धर्म उस धर्म में प्रवर्तयत शास्त्रम अर्थवत भवति प्रवर्तयत ये शास्त्र का विशेषण है तो स्वर्गा प्रयोजन के साधन धर्मादि विधे अर्थ में कार्य अर्थ में अनुष्ठेय अर्थ में अनुष्ठे धर्मादि के प्रयोजन स्वर्ग आदि को चाहने वाले पुरुष को प्रवृत्त करता हुआ ही अर्थवत् होता है यानी सफल होता है और कुतस्चित विषय विशे विशेषात निवर्त्य शास्त्र अर्थवत् भवति। तो कुतस्चित विषय विशे विशेष हो गए हिंसादि तो हिंसादि जो भावी अनर्थ के साधन हैं निषेध्य और उन निषेध्य रूप साधन विशेष से हेय रूप साधन विशेष से अपने अधिकारी को भविष्य में होने वाले अनर्थ से बचाने के लिए हिंसादि निषेध्य साधन से निवृत करते हुए ही सफल होता है मांसा सर्वा भूतानी इत्यादि शास्त्र वचन वाक्य और स्वर्ग कामो यजत इत्यादि विधि वाक्य यागादि धर्म में प्रवृत्त कराता हुआ सफल होता है। ये फलितात्पर्या निकला, निकला। अतः पुरुषम याने शास्त्राधिकारी विधि निषेध का जो अधिकारी है उसे यहाँ पर पुरुष शब्द से लेना तो नि, विधि निषेध के अधिकारी रूप पुरुष को विधि रूप शास्त्र अपने विधे अर्थ में प्रवृत्त करता हुआ निषेध रूप शास्त्र अपने निषेध्य हिंसा से निवृत्त करता हुआ सफल होता है और बाकी जो वचन हैं अर्थवाद आदि ये विधि और निषेध तो प्रवृत्ति निवृत्ति के उत्पादक बन करके सफल हो गए लेकिन अर्थवाद मंत्र और नामधे ये भी तो तीन प्रकार का और वेद वाक्य होता है वो सफल कैसे होगा तो कहते हैं तत्शेषतया तयाच अन्यत उपयुक्तम अन्य विध्यादि रूप वेद वाक्य वह तया इसमें शब्द से लेना है विधि निषेध को और उस विधि निषेध के अंगभूत प्रशंसा तथा निंदा निंदादि अर्थ को विधे अर्थ की प्रशंसा और निषेध अर्थ की निंदादी रूप अर्थ को बताता हुआ होता है उपयुक्तम यानी विधिवाक्य तथा वाक्य के साथ एक वाक्य बन करके अर्थवादादि सार्थक है ये तो कर्मकांड के विषय में हुआ आगे करते हैं ज्ञान कांड भी कर्म कांड के अर्थवत्ता का प्रयोजक जो है उसी प्रयोजक से युक्त यदि होगा तो सफल माना जाएगा कर्म कांड में सफलता का प्रयोजक जो है वही ज्ञान कांड में भी सफलता का प्रयोजक रहेगा तो ज्ञान कांडात्मक शास्त्र को भी सफल माना जाएगा तो कर्म कांड प्रवृति निवृत्ति का जनक होकर के ज्ञापक बन करके हो जाता है एक प्रकार से प्रवृत्ति निवृत्ति का जनक जो कार्य ज्ञान और अकार्य ज्ञान कार्य ज्ञान से प्रवृत्ति यानी उपादेय के ज्ञान से पहले बताया न प्रवृत्ति होती है कार्य है उपाधेय और हे के ज्ञान से यानी निषेध के ज्ञान से निवृत्ति और उस हे तथा उपाधेय अर्थ को बताता है निषेध तथा विधि वाक्य रूप वेद कर्म और वो सार्थक बनता है सार्थक होना है प्रवृत्ति निवृत्ति का जनक बनना ऐसे ही ज्ञान कांड भी प्रवर्तक निवर्तक होकर के ही अर्थवान हो सकता है कर्मकांड के तरह अन्यथा नहीं इसे कह रहे हैं तत्सामान्या इत्यादि से तो थोड़ी टीका है पहले टीका को देखिए अतः पुरुषम इस वाक्यस्थ अतः शब्द का अर्थ बताते हैं टीकाकार यतो वृद्धा एवं आहु अतो विधि वाक्यम एव शास्त्रम निषेधवाक्यम एवं शास्त्र अर्थवादादिकपक्षण ये अतः से लेकर के तत्शेषतया उपयुक्तम यहां तक का अर्थ हुआ कि जिस कारण से वृद्ध यानी शबर स्वामी तथा जयमिनी जी एवं आहु याक ही वेद को बता रहे हैं जिस कारण से अतः यानी इसी कारण से विधि निषेध वाक्यम एवं शास्त्रम तो जो कार्य कार्यपरक वचन है सीधे प्रवृत्ति या निवृत्ति का उत्पादक जो वचन है वही क्या हो जाएगा शास्त्र माना जाएगा प्रवर्तक निवर्तक वचन शास्त्र हैं और बाकी तत्शेषतया अन्य उपयुक्तम जो कहा था भाष्य में उसका अर्थ कर दिया अर्थवादादिकंतु अन्य अर्थ है अर्थवादादिक तत्शेषतया उपक्षीणम तत्शेषतया में तत्का अर्थ है और उसके शेष बन करके उपयुक्त है चरितार्थ है सार्थक है अब तत्साम वेदांता नाम अभी तथे अर्थवत्व सियात ये जो भाष्यवाक्य है मूल में तो वेदांता नर्थवत्व सियात ये वृत्तिकार कहते हैं कि वेदांता नाम यानि उप निषदाम अपी अर्थवत्व तथा सात तो यानी जैसे विधि निषेध में अर्थवत्व है प्रवर्तक यानी वर्तक बनकर के ऐसा ही वेदांत वाक्यों में भी प्रवर्तक निवर्तक बनकर के ही अर्थवत्व होगा क्यों तो तत्साम तो तत्साम का अर्थ कर दिया शास्त्रत्वात तत्सामान्य शब्द का अर्थ कर रहे का अर्थ निकलेगा शास्त्रत्वात कर्मकांड प्रवर्तक निवर्तक बन करके सार्थक क्यों है कि वो शास्त्र है पहले कहा कि प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्रस्य तो शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति रूप प्रयोजन वाला होता है तो ज्ञान कांड भी शास्त्र है तो उसे प्रवृत्ति निवृत्ति उत्पादक बनना पड़ेगा तभी उसमें शास्त्रत्व आएगा शासनात् शास्त्र शास्त्रम। ये शास्त्र शब्द की उत्पत्ति है और शासन है अपने अधिकारी को उसके हित के साधन में प्रवृत्त करना अहित के साधन से हटाना यही शासन है शास्त्र का अपने अधिकारी पर या तो अपने अधिकारी में प्रवृत्ति उत्पन्न कर लें या तो अपने अधिकारी को कहीं से हटा दें निवृत्त कर दें माना जाता है शासन कर रहा है ठीक ठीक तो उपनिषदे भी शास्त्र हैं तो उनको भी अपने अधिकारी में प्रवृत्ति या निवृत्ति उत्पन्न करनी होगी अपने शास्त्रों को संपन्न करने के लिए तो तत्साम का टीका में टीकाकार ने अर्थ कर दिया तेनाली सामान्यम तत्सामान्यम ऐसा तृतीय तत्पुरुष समास है और तेन इस सर्वनाम से लेना है कर्मशास्त्र को यानी कर्मकांड को तो तेन यानी कर्म सामान्यम वो क्या है शास्त्रत्वम तो तत्सामान्य का अर्थ निकलेगा शास्त्रत्वात और शास्त्र केवल संसनात् नहीं इनके अनुसार शास्त्र है शासनात् शासन है प्रवर्तकत्व निवर्तकत्व तस्मात निवर्तक तस्मा वेदाता कार्यपरत्व अर्थवत्व सैद तो उपनिषदे भी कार्यपरक होकर के ही सफल हो सकती हैं अर्थवान हो सकती हैं अन्यथा नहीं अब सती विधि यदिभाष्यवाक का है टीका में कि ननु नियोज्यस्य विधेयस्य च अदर्शनात इति तत्र आह सतीच इति तो सो नियोज्यस्य विधेयस्य जो चदर्शनाथ कथम कार्यधि वेदांत में जो नियोज्य अधिकारी विशेष नियोज्य कहलाता है और विधे विधि का विषय न होने से जिसमें नियुक्त करना है ऐसा कोई न होने से और उसको जिस साधन में नियुक्त करना है वो साधन है रूप साधन उसके अदर्शनात वो न होने से कथम कार्य तो वेदांत से अनुष्ठे अर्थ की कार्य ने अनुष्ठे अर्थ विशेष ज्ञान कैसे होगा वेदांतेश कथम उपनिषदों से कर्तव्य अर्थ का ज्ञान कैसे होगा क्योंकि वहां न कोई उपनिषदों का विषय है ब्रह्म वह अनियोज्य है और कोई विधेय भी नहीं है ज्ञान प्रयत्न साध्य नहीं होता वहाँ विषय जो ब्रह्म है उसका ज्ञान बताया है साधन और फल बताया है अमृतत्व यानी मोक्ष को तो मोक्षरूप प्रयोजन का साधन ज्ञानादिवतु कैवल्यम के, के अनुसार सिद्धांती कहते हैं प्रमा है ज्ञान है और वह प्रमा विधेय नहीं होती वह वस्तु तंत्र तथा प्रमाण तंत्र होती है सिद्धांति की शंका है वृत्तिकार के प्रति वे कहते हैं कि उपनिषदे भी शास्त्र होने से वे भी प्रवर्तक निवर्तक बनकर के ही सफल हो सकते हैं अर्थवान हो सकते हैं तो उपनिषदों में अर्थवत्व के लिए प्रवृत्ति उत्पादकत्व निवृत्ति उत्पादकत्व जो मानना चाह रहे हैं तो कहते हैं उपनिषदें किस में प्रवृत्ति उत्पन्न करेंगे और किस साधन विशेष में उसे प्रवृत्त करेंगे जी वो जो जिसमें प्रवृत्ति उत्पन्न करनी है साधन विशेष में लगाना है जिसको प्रवृत्त करना है ऐसा कोई न कोई नियोज्य होना चाहिए और उसके प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला साधन विशेष होना चाहिए जिसे विधेय कहा जाता है प्रयत्न साध्य अनुष्ठेय वस्तु को ऐसा कोई अनुष्ठेय साधन उपनिषदों में न होने से और नियोज्य अधिकारी भी कोई उपनिषदों का न होने से उपनिषदों को प्रवर्तक निवर्तक मानकर शास्त्र मानना सार्थक मानना अनुचित है इस अभिप्राय से यहां पर यह शंका है सिद्धांति की वृत्तिकार के प्रति हाँ सिद्धांति कह रहा है वेदांत ब्रह्मज्ञान में मोक्ष के साधन यानी अपने प्रयोजन अनुबंध चतुष्टय में सिद्धांत के अनुसार जो अनुबंध चतुष्टय है वेदांत का वो है विषय ब्रह्मात्मेत्व प्रयोजन मोक्ष ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति और अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न और संबंध है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध वेदांत तथा ब्रह्मात्म एकत्व तो में तो ये मोक्षरूप प्रयोजन का संपादन वेदांत कैसे करते हैं अपने प्रयोजन का संपादन अधिकारी के लिए तो अपने विषय ब्रह्मात्म एकत्व का यथार्थ अनुभव कराने मात्र से ही जो वेदांत का अधिकारी है उत्तम कोटि का वेदांत अपने विषय ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति अपने अधिकारी को करा करके अनुभूति है प्रमा कराने मात्र से ही अपने प्रयोजन बंध की निवृत्ति को संपन्न करते हैं यही मोक्ष है, है ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति और वो जो ज्ञान है तत्वमशादी वाक्य से अहम ब्रह्माष्टमी अनुभूति हुई तो अलग से किसी अनुष्ठेय अर्थ विशेष में बंध की निवृत्ति के लिए ये नहीं कहता कि तुम प्रवृत्त हो जाओ फिर तुम्हारा बंध निवृत्त होगा तत्वमशादी वाक्यार्थ ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति रूप प्रमा मात्र से ही और वह प्रमा विधेय नहीं है अविधेय है और उस विधेय अविधेय प्रमा में किसी को नियुक्त नहीं करता उसको उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करो ऐसा नहीं कहता शास्त्र ब्रह्मात्म एक तो ज्ञापक बनता और उत्तम अधिकारी समझ लेता और समझने मात्र से अनुभव करने मात्र से ही उसके समूल बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध होता है ये तो सिद्धांत है वेदांति का और इस संस्कार से संस्कारित तो जो वेदांती है वेदांतियों को तो सबसे पहले संस्कार दिया जाता है कि वेदांत से वेदांत श्रवण मात्र से अहम ब्रमास्मी इत्याक प्रमा उत्पन्न होती है और उत्पन्न हुई प्रमा मात्र से ही समूल बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष संपन्न होता है और बंध की निवृत्ति होने के बाद अनुष्ठान किस लिए करना है अविद्या निवृत्त हो गई तो अनुष्ठान की जरूरत नहीं हा और इसलिए जो है वे वेदांतार्थ के ज्ञान मात्र से ही प्रयोजन वेदांत का संपन्न होने से वेदांत अपने अधिकारी को किसी विधेय विशेष में प्रवृत्त नहीं करता इसलिए वेदांत में वेदांत का अधिकारी नियोज्य नहीं है तो ये कहते हैं वेदांतेशु हाँ, उत्तम अधिकारी के लिए है बाकी तो आ, जो जिनका चित्त बाकी के लिए तो अनुष्ठे हैं चित्त में यदि प्रतिबंध है तो उन प्रतिबंधों को हटाने के लिए अनुष्ठे साधनों की जरूरत है इसलिए वृत्तिकार मध्यम और मंद अधिकारी के लिए जो बता रहे है ठीक ही है वो निधिध्यासन करने के लिए एक प्रकार से बता रहे हैं वो तो श्रवण का सहयोगी है वेदांत के अनुसार मनन निधिध्यासन प्रमा के साक्षात साधन नहीं है ये प्रमाण नहीं है वह प्रमा की उत्पत्ति में प्रतिबंधक चित्तगत प्रमे विषयक संशय विपर्य रूप दोष के निवृत्ति के उपाय हैं तो प्रमा के प्रतिबंध प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा परंपराया सहयोगी बन जाते हैं प्रमा की उत्पत्ति में उनका उपयोग केवल प्रतिबंधों को हटाना है प्रमा उत्पन्न करना नहीं चित्तगत संशय और चित्तगत विपर्य नामक दोष के रहते हुए तत्वमशादी वेदांत अहम ब्रह्मास्मी ये प्रमा अपने अधिकारी के चित्त में उत्पन्न नहीं कर पाते इसलिए वो संशय विपर्य रूप अधिकारी के चित्तगत दोषों को निवृत्त करके उपक्षिण हो जाते हैं उपयोग में आ जाते हैं मनन निधिध्यासन जो अनुष्ठे हैं और फिर तत्वसी तो वाक्य से ही वो प्रमाण है छह प्रमाणों में से एक प्रमाण शब्द है ना और शब्द प्रमाण है वेदांत में तत्वमशादी उसी से अहम ब्रह्मास्मी ये प्रमा होगी प्रमाण से होगी तो छह प्रमाणों में वेदांती जो छह प्रमाण मानते हैं उसमें मनन निधि को प्रमाण कोटि में नहीं लिया गया प्रमाण कोटि में है शब्द और वो शब्द है श्रोत तत्वमशादी वाक्य तो श्रोत तत्वमशादी में मैं का अर्थ है विचारित तो विचारित जो शादी वाक्य उसी से शादी वाक्य का अर्थभूत ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभव होता है और वेदांत कहता है शब्द से भी यदि सन्निहित अर्थ विषयक शब्द है तो अप्रोक्ष ज्ञान होता है जैसे दशमस्वसी इस वाक्य से अप्रोक्ष बोध होता है ऐसे तत्वमसी वाक्य से उसका अर्थ सन्निहित यानी हमारा अपना ही श्रोता का स्वरूप है निकटवर्ती अर्थ है उससे जो है अहम ब्रह्मास्मि यह अप्रोक्ष अनुभव होगा जैसे दशमस्तमसीय सुनकर के सुनने वाले को परोक्ष ज्ञान नहीं होता अपरोक्ष ज्ञान होता यह सिद्धांत का कथन है और इन संस्कारों से संस्कारित चित्त वाले जिनको वेदांत में विधेय और नियोज्य बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है ऐसा संस्कार जिनके चित्तने हैं वे यहां पर पूछ रहे हैं वृत्तिकार को। वृत्तिकारृत्तिकार ने तो कह दिया कि तत्साम वेदांता नाम तथैव तथा अर्थवत्व तो वेदांत भी शास्त्र है तो शास्त्रनाथ शास्त्रम इस उत्पत्ति के अनुसार वेदांत को भी प्रवृत्ति निवृत्ति का जनक बनकर के ही सफल होना पड़ेगा सार्थक होना पड़ेगा जैसे विधि निषेध है प्रवर्तक निवर्तक बन करके सार्थक है लेकिन वेदांती को ये सुनकर के बड़ा बड़ी बेचैनी होती है और बेचैन वेदांती ने ये कहा ननु नियोज्यस्य विधेय से चर्शनाथ कथम कार्य थी कहते उपनिषदों में तो नियोज्य कोई अधिकारी उपनिषद कहीं किसी को ये करो ये मत करो ऐसा नियुक्त नहीं करती है कहीं से न कहीं से हटाती है और विधेय से न कहीं उसका कोई विधेय यानी अनुष्ठे अर्थ विशेष हो जिसमें अपने अधिकारी की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी हो ऐसा न होने से आदर्शनाथ कथम कार्य तो उपनिषदों से अनुष्ठेय अर्थ का ज्ञान कैसे होगा यानी यह वेदांती की, की शंका है प्रश्न है तत्र आह वेदांति के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं सतीच विधि परत्वे यथा सती कामस्य अग्निहोत्रादि यथास्वर्गात्र विधीयते एवं अमृतत्व काम से ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान शब्द का वृत्ति के हृदय में अर्थ है ब्रह्मोपासना जिसे पहले प्रतिपत्ति कहा था प्रतिपत्ति विधि विषय ब्रह्म बोध्यते ऐसा पहले था शुरू में अत्र जे उपादे रही तो ने। ये उपादे हे प्रतिपत्ति विधि विषय तय शास्त्रेण ब्रह्म सामर्प्य तो यहाँ प्रतिपत्ति शब्द से जिसको कहा गया है उसी को वृत्तिकार यहां ब्रह्म शब्द से कर रहे विधे ब्रह्मज्ञान क्या है वो प्रयत्न साध्य होगा वो ब्रह्म उपासना होगी इसलिए ज्ञान शब्द का प्रयोग होने से प्रमाणी समझना, वो ज्ञान जो प्रमाण से उत्पन्न होने वाला वो नहीं समझना यह प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला ज्ञान वो है एक प्रकार से उपासना तो ब्रह्म ज्ञान विधीये का मतलब मोक्ष चाहने वाले पुरुष को उसके द्वारा अपेक्षित मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्मज्ञान का विधान किया जा रहा है जैसे कर्म कांड के विधि वाक्यों के द्वारा स्वर्गादि फल चाहने वाले पुरुष के लिए स्वर्ग आदि के साधन का विधान होता है। ऐसे मोक्ष चाहने वाले मुमुक्षु के लिए मोक्ष के, मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्मज्ञान ज्ञान यानी ब्रह्म, ब्रह्म उपासना का विधान किया जाता है ऐसा मानना युक्त है उचित है ये वृत्तिकार ने कहा अफिर वृत्तिकार के प्रति एक शंका आ रही है सिद्धांति के ओर से ही ननु इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण मिदम पूर्ण